नारायण नारायण आज का विषय है लोभी के चित्त में धन लालसा वैसे हम चित्त में रखें अनुसंधान मंगलों में मंगल शुद्धों में शुद्ध केवल परमात्मा का अनुसंधान ही को जानो जिन्होंने यह बीज बोया वे संसार में धन्य धन्य हो गए सही या अचूक प्रयत्न वही होता है जिसमें अनुसंधान में खंड नहीं पड़ता हमें सत्य भाव से अनुसंधान करना चाहिए जिससे अहंकार दूर हो मैं और मेरा सब कुछ करते जाएं, किंतु भगवान को चित से दूर ना करें हनुमान जी के दर्शन करें और उन्हीं की कृपा से अपना अनुसंधान रखें लोभी के चित में जैसे धन की लालसा होती है वैसे हम अनुसंधान रखें दूर गया यात्री घर लौटने की वेला मन में याद रखता है वैसे हमें संसार में रहना है हमें परमात्मा का होना है यह हेतु ध्यान में रखें और इसीलिए अनुसंधान न छोड़ें सब कुछ की अपेक्षा अनुसंधान का अधिक रक्षण करें व्यवहार का जतन करते हुए किसी को भी पीड़ा ना हो उसका ध्यान रखें व्यवहार के मान अपमान को पी जाएं। राम का अनुसंधान अखंड रखकर हमें सदाचरण की ओर बढ़ना है यह ध्यान में रखें मेरे सगे संबंधी सब राम हैं यह ध्यान में रखकर राम की शरण जाएं। मेरा यह वचन सुनो और मन से राम अर्पण हो जाओ जो कृपा की साक्षात मूर्ति हैं उस भगवान के प्रति हम अन्य हो जाएं। हम अपने कृतत्व का त्याग कर दें तो राम की शरण जा पाएंगे कृतत्व का त्याग नहीं करें तो अहम भाव बना रहेगा जो भगवान के पाँव पकड़ लेता है उसे भगवान प्राप्त होते हैं और इसके लिए पाँव पकड़ना ही सच्चा उपाय है मैं अब राम का हो गया हूँ अतः चिंता भी उसी को अर्पित कर दें मैं जिसका हो गया हूँ उसी को मेरी चिंता है बस यही भाव मन में रखें मेरा हित तो वही जानता है इसलिए स्वस्थ चित्त रहना ही अच्छा है विषय वासना छूटने का एक ही उपाय है और वह उपाय है राम की शरण जाना जो जो करना हमारे हाथ में था वह सब करके शांति नहीं हुई तो हमें रघुपति की शरण जाना चाहिए वही हमारे दुख का निवारण करेंगे केवल राम हमारा धनी है उसके अलावा किसी को मन में ना लाएं। अभिमान रहित होकर राम की शरण जाने पर ही राम हमारे होंगे अब संसार में प्रभु राम के सिवाय मेरा कोई नहीं है यह निश्चय मन में रखो और राम के चरणों की शरण जाओ जो जो आज तक हमने किया है वह हम सब राम को अर्पण कर दें जो जो होता है वह सब राम करता है और वही स्वभावतः हितकारी होता है अतः जो स्थिति राम ने हमें दी है उसे हम अच्छी मानें गंगा के प्रवाह में पड़े तो गंगा जहाँ ले गई वहाँ गए गंगा उचित स्थान में ही ले जाती है अतः हमारा जाना सहज ही होता रहता है इस प्रकार भगवान के स्मरण में रहें और जैसा राम रखें उसी में समाधान और हित माने सारा संसार मिथ्या है यह जानकर रघुनाथ की शरण जाएं, क्योंकि परमात्मा की शरण जाने के सिवाय और कोई मार्ग ही नहीं है वह व्यवहारी पुरुष धन्य है जिसने अपने आप को राम को अर्पण कर दिया है नारायण नारायण